उनको महापुरुष लोग जो ले गए उनके लिए नमस्कार एक उदबत्ती एक नरियल इससे ज्यादा हम कुछ करें कह नहीं सकते ना कुछ व्याख्या भी करना नहीं चाहते ठीक हाँ। है तो उसको ले गए वो सिद्धियां कैसा मिली हम तो देखा नहीं वही वही लोग बताएंगे इसमें अभी बताने योग्य व्यक्ति एक ही है वह सच्साई बाबा अभी और एक साई बाबा हो गया बताते हैं आ, हो हाँ वैसा कुछ कहते हैं लोग उन्हीं से पूछा जाए ठीक है जी तो हम हमको इसका पता नहीं जी ठीक है हमने इसको उल्टा किया क्या किया धारणा ध्यान समाधि को उल्टा किया जी उल्टा करने से क्या होगा क्या हुआ उसका परिणति में हमको अस्तित्व अध्ययन करने में आया जैसा अध्ययन करने में आया उसके बाद में हम उसको अनुभव पूर्वक प्रमाणित कर सकता हूं इस जगह में आ गए प्रमाणित करने के लिए तैयारी किया प्रमाणित करने के क्रम में पूरा दर्शन लिखना बना आ, उसको व्यवहार रूप देने में हम प्रयत्नशील हैं ठीक कर रहा कि गलत कर रहा इसमें ये पूरा विकल्प निकल गए क्या हो गए एक जगह में रिजेक्ट करना जी। हमारे लिए कितने बड़ी भारी उपकार हो हाँ। यदि उस झासा पट्टी में जाते क्या हाँ। सिद्धि की झासा पट्टी में जाते हम यहां तो नहीं आते और कुछ कर लेता क्या कर लेता संसार को जितना वंचना किए हैं उससे ज्यादा अच्छा वंचनक वंचक हम हो सकते थे